छोटी सी बात समझ में आती है फिर हम उस बल को किस दिशा में लगाते हैं वो अपने एक समाधान या समझदारी का मुद्दा है यदि समझदारी नहीं है तो हम अपने शरीर को ट्रेनअप करते हैं काई के लिए लड़ने के लिए वजन उठाने के लिए भोगने के लिए लेकिन बल है वो जीवन के प्रभाव में है ठीक ये, ये से समझ में आ रहा है सारा शरीर में बल जो है वो जीवन के प्रभाव में है चाहे वो एक ग्राम उठाना हो चाहे सौ ग्राम उठाना हो चाहे सौ किलो उठाना वो जीवन के प्रभाव में लेकिन शरीर की ट्रेनिंग चाहिए एक ही दिन में आपने आज सोचते दो सौ किलो उठाऊंगा तो ऐसा थोड़ी हो सकता है तो ट्रेनिंग है लेकिन शरीर की एक लिमिट भी है ये भी नहीं कि आप एक क्विंटल उठा लोगे ठीक तो उसका एक, एक लिमिट है और उसका एक ट्रेनिंग है लेकिन ये समझ में आ सकता है कि जब जीवन नहीं है तो किसी भी शरीर में कोई बल रहता है क्या तो किसके प्रभाव में बल है इसमें कोई दिक्कत है थकान किसमें है मानसिकता में शरीर में कोई थकान नहीं है ये भी ठीक हो गया चलिए कुछ कुछ प्रश्न निपटा दें फिर आगे बढ़ जाए बच्चे पैदा करने के लक्ष्य क्या हैं अभी तो भ्रमित लक्ष्य यही है कि हमारा वंश का नाम चलता रहे है ना हमारे को वो सुखी करेगा कई कारणों से तो ये तो भ्रमित लक्ष्य है और जागृति पूर्वक यदि लक्ष्य देखेंगे तो बच्चे पैदा करने का लक्ष्य क्या है बच्चे किसकी संपत्ति है किसकी संपत्ति है समाज में अगर ज़रूरत होगी बच्चों की तो पैदा करेंगे अभी तो बच्चे हमारी रुचि हमारी ख्वाहिश हमारी तमन्ना है ना के आधार पर पे पैदा हो रहे हैं ठीक और उनको झेल कौन रहे है? समाज झेल रहा है तो क्या बिना शादी के इंसान के लक्ष्य को पा सकते हैं अभी ये समझ में रहा कि बिना समझदारी के इंसान अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता इसका उत्तर शादी काट के समझदारी शादी की भी जा सकती है आवश्यक नहीं है मानव परंपरा में मानवीय परंपरा में हर बालक की हर स्त्री की हर पुरुष की शादी होना अनिवार्य नहीं है की भी जा सकती है लेकिन हर बालक को एक आयु में संबंध के निर्वाह करने की योग्यता अनिवार्य है ये समझ में आया अभी संबंध वाला टॉपिक इसलिए इसको भी निपटा देते है ना जैसे अभी कैसे हैं हमारी हिंदू संस्कृति हम बहुत गुण गाते हैं अच्छी बात गाओ कोई मनाई थोड़ी हमारे यहाँ क्या होता है जिस घर में एक लड़की पैदा होती है पैदा होने वाले एक दिन से ही उसको ये बताया जाता है कि तुम जिस घर में पैदा हुई हो ये घर तुम्हारा नहीं है और जिस घर में शादी होके जाती है वो घर वाले सारे मिलके कभी भी वो घर उसका होने देते नहीं हैं ये हमारी संस्कृति कितनी अच्छी संस्कृति है ऐसा है या नहीं है अभी चार दिन की आई नहीं और हमको रूल सिखा रही है ठीक तो ये समझ में आ जाए कि हमको पता ही नहीं चला क्यों करना पड़ रहा है ये सब क्या हो रहा है? है ना तो हम नर नारी में समानता देख ही नहीं पा रहे हैं है ना और ये शादियाँ क्यों करनी है यह इसका प्रयोजन इस स्पष्ट नहीं ये तो मनोरंजन है अभी शादी क्या बनकर रह गया अभी मनोरंजन चाहते कुछ है करते कुछ हैं मनोरंजन करते रहते हैं एक दूसरे का है न और उसी विधि से कुछ कुछ होता रहता है तो ये समझ में आ जाए कि हर बालक की शादी करना अनिवार्य नहीं है हर बालक नहीं, लेकिन सब प्रत्येक संबंध में जीने की योग्यता आना अनिवार्य है जैसे माँ कोई भी व्यक्ति परिवार में ही रहता है परिवार में ही पैदा होता है तो परिवार में जीने की योग्यता आ जाए परिवार को ये योग्यता आ जाए कि हर व्यक्ति को जीने की अवसर दे पाए उसके बाद ये शादियाँ इतना दबाव नहीं है अभी तो शादी इतना बड़ा दबाव बना हुआ है भ्रमित परम्परा में हो जाए तो दबाव और नहीं हो तो भी दबाओ जिसकी नहीं होती है सारे लोग भिड़ रहते हैं कर ले कर ले कर ले और जिसकी हो जाती है उससे कोई पूछता भी नहीं क्या हाल है बोले तो हमको पता ही वही होगा और क्या है ना ये तो ऐसी कहानी है कि चार चोर ना एक बार पुराने जमाने में कि मकान में चोरी करने घुसे घर में वो भाई था नहीं उनकी पत्नी थी थोड़ी ठाकुर परिवार की थी मजबूत महिला तो मट्टी की दीवार थी तो छेद किया दीवार में छेद किया उसको नींद खुल गई कि दीवार में कोई छेद छेद कर करा उसने चिल्लाने के बजाय क्या करा एक बढ़िया चाकू लगे तलवार लगे खड़ी हो गई अब छेद और एक चोर ने है ना गर्दन डाल के निकाल के अंदर देखा जैसे देखा साइड में खड़ी थी उसने यूँ घुमाया तो उसकी चोर की कड़ गई नाक खाली अब ना कट गई तो चोर ऐसा उई करके भाग गया वो तीन देखते रहे क्या हो गया ये उसको बताया भी नहीं कुछ कि क्या हुआ अब तीसरा भी क्या हो गया पता नहीं मक्खी ने काट लिया मच्छर ने काट लिया क्या हो गया वो भी गया उसकी भी वैसी विधि से कट गई वो भी उई करके वो भी भाग गया इस प्रकार से आखिरी आदमी ने भी कटवा ली जब ये कटके निकले तो वो आगे देखे थे तो सब चारों खड़े थे वहां तीनों जाके आके मिले तो सबकी कटी हुई थी तो एक ने कहा भाई पहले बता देता तो हमारी तीन की बज्जा थी मतलब तुम फिर मेरे को नकता नहीं कहते तो कहीं ऐसा तो नहीं किसी कि चक्कर में हो रही हो जिसकी नहीं होती सब पीछे पड़ रहे कब कर रहे शादी एक भी आदमी ये नहीं पूछता कि तुमको समाधान कब हो रहा है समझदार कब हो रहे तुम्हारा लक्ष्य जिंदगी का सफल हुआ या नहीं हुआ वो एजेंडा ही नहीं बनाए जिंदगी की सफलता नौकरी नौकरी के बाद छोकरी छोकरी के बाद बच्चे बच्चे के बाद उनकी पढ़ाई उनकी फिर नौकरी और बस यही यही सफलताओं को देख रहे हैं तो किस प्रकार का वातावरण हमने बना दिया भैया है ना? हाँ जी जैसे आपने कहा कि समाज को अगर बच्चों की जरूरत है तो बच्चे करना चाहिए हाँ जी तो कैसे डिसाइड होगा समाज को जरूरत है नहीं? हाँ जी उस पर थोड़ा आगे बात करेंगे बिल्कुल करेंगे उसको मुद्दे भी छोड़ेंगे नहीं सूचना प्राप्त होते भी कोई गलती होगी तो गलती बार बार हुई इसको कैसे समझें अगर गलती बार बार होती है तो क्या वो अपराध है सूचना से गलती आपको एक सूचना मिल गई यहाँ पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप, आप घर जाके गलती नहीं करोगे अगर ये उम्मीद करके जा रहे हो कि हम सूचना पाकर हम गलती नहीं करेंगे तो आप ज़्यादा ओवर कर रहे हो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी है ना तो सूचना सूचना ही है कुछ पकड़ में आई कुछ पकड़ में नहीं आई कुछ सही तरीके से पकड़ में आई थोड़ी देर बाद भूल गए सूचना के आगे होता है अध्ययन उसके बीच में होता है विकल्प तो सूचना विकल्प और अध्ययन और उसके बाद अभ्यास अभ्यास में आने के बाद गलतियों से मुक्त रहते हैं तो चार स्टेज हैं क्या चार स्टेज हैं सबके लिए बता देते हैं एक सूचना जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप उसके बाद है विकल्प शिविर अल्टरनेटिव को समझना ठीक से शिविर एक एक, एक, एक, एक, एक, एक एक एक्टिविटी है उसमें ठीक से समझना चाहे वो शिविर में समझो या उसके बाद तक समझना पड़े और उसके बाद अध्ययन और उसके बाद अभ्यास है ना? तब जाकर गलतियों से दूर हो सकते हैं उसके पहले नहीं हो सकते चलिए और बताइए हाँ जी अभ्यास के लिए यहाँ पर कई परिवार आगे रह रहे हैं ये थोड़ी अपना परिवार छोड़ आ गए, अब जिंदगी भर यहीं रहेंगे और अब यहीं मरेंगे यहीं जिएंगे, वो सब कुछ नहीं है यहाँ पर सब साथ में रहने का एक अभ्यास सीख रहे हैं सोचने का अभ्यास करने का अभ्यास उत्पादन का अभ्यास विनिमय का अभ्यास एक मॉडल को खड़ा करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं है ना प्रैक्टिस चाहे जब भाई इससे बेहतर कुछ होगा तो करेंगे ना यहां पर आने के बाद जो कुछ भी सीखेंगे समझेंगे उससे बेहतर करेंगे ही उसके लिए आ, कम थोड़ी है पूरा आसमान खुला ही हुआ है है ना साधन साधन और साधक के बारे में बताएं ठीक है साधन बताया था कि साधन क्या है शरीर हमारा साधन है साधक कौन है मैं साधक हूं क्या साधना है तो एक साधना है शरीर को साधना ट्रेन करना उसको बोल रहे साधना और साध्य क्या है परपज पर्पज ऑफ लाइफ फुलफिल हो ये साध्य है तो उसको कैसे बोल रहे हैं जागृति ही पर्पज है ना एक शब्द में अगर बोले तो जागृति तो शरीर साधन है शरीर को ट्रेन किया वो साधना है शरीर साधन है मैं साधक हूँ शरीर का जो ट्रेनिंग बोलना चलना उठना काम करना उत्पादन करना नहाना धोना ये जो ट्रेनिंग हमने किया वो साधना है और लक्ष्य है एक वो साध, साध्य है ठीक है साढ़े चार क्रिया कुछ कुछ लिखा हुआ है इसमें कोई प्रश्न ठीक से नहीं है मेरा संबंध स्वयं से साक्षात्कार कैसे होगा समझने से हम समाधान तक कैसे पहुंचेंगे समझने से मुझे मेरे उद्देश्य की पहचान से मेरी उपयोगिता कैसे साबित होगी उपयोगिता बराबर मूल्य वो मूल्य अभी हम पढ़ेंगे सुख को समझना और उपयोगिता की पहचान इतना कठिन क्यों बिल्कुल भी कठिन नहीं है क्योंकि अभी तक आपने पैसे और संग्रह को समझा है वो ज्यादा कठिन है वो ज्यादा कठिन है दूसरे की जेब में से पैसा अपने जेब में लाना ज़्यादा कठिन है या नहीं है? तो अभी आप जैसे जीती हो अधिकतम कठिनतम काम है अधिकतम कठिन काम अभी आप करते हो समझने के बाद सरलतम काम हम करते हैं कठिन काम नहीं करते अभी कठिन काम करते अधूरेपन का कारण क्या है प्रश्न है अधूरेपन का कारण क्या है अधूरापन का मतलब ही है शरीर अधूरा है क्या मैं अधूरा है क्या मैं में क्या चीज अधूरा है है ना समझ नहीं आ रही क्या समझ नहीं आ रही कि जिंदगी का प्रयोजन क्या है वॉट इज द पर्पज ऑफ लाइफ एक तरफ बोला भगवान पर्पज है दूसरी तरफ बोला पैसा पर्पज है पैसा मिला लेकिन तृप्ति नहीं हुई इसलिए अधूरापन है पैसा मिला लेकिन तृप्ति नहीं हुई भगवान मिला ही नहीं तो तृप्ति का कोई प्रश्न नहीं था भगवान के बारे में बहुत सारा अनुमान करते रहे हम है ना अनुमान से तृप्ति हुई नहीं तृप्ति होगी तो प्रमाण होगा तृप्ति होगी तो प्रमाण होगा इसको बट खिल ठोक के मेरे को अकेले में कुछ लग जाता कि मेरे को तो मिल गया उपलब्धि हो गई और प्रमाण नहीं है ना ये इतने प्रमाण है यदि ये प्रमाण की तरफ हम गतिशील नहीं है तो ये अपनी जागृति के लिए आवश्यक है जानने के लिए दूसरे के लिए नहीं कि भैया कहने कहीं कोई ना कोई हमने मान लिया है कि हो गया है हुआ नहीं है है ना तो ये बात समझ में आना चाहिए तो तृप्ति होगी तो प्रमाण होगा और अधूरापन दूर होगा और हम सब अधूरे का मतलब यह कि शिक्षा और व्यवस्था अधूरी है कोई एक आदमी बोले मैं तो बहुत सुखी हूं और संविधान तो वैसे ही बना हुआ है तो क्या मतलब निकला आपके सुखी होने का उस दिशा में काम हो रहा है या नहीं हो रहा नहीं हो पा रहा तो आपके सुखी होने का कोई प्रमाण नहीं है ये सब एकांत का जो सुख है स्वांत सुख है ये स्वांत सुख का कोई प्रमाण बनता नहीं है अब तक हम लोग दो तरह के सुखों में जूझे हैं या तो स्वांत सुख या इंद्रियों में सुख है ना तो स्वांत सुख का कोई उपलब्धि नहीं हुआ इंद्रियों में सुख का उपलब्ध यही हुआ कि इंद्रिया के माध्यम से शरीर बीमार हो गया धरती का शोषण हो गया ठीक इंद्रिय के सुख तो कभी पकड़ में आए भी सही शांत सुख का तो कोई प्रमाण बंध दे ही नहीं पाए सोते वक्त सपने बहुत आते हैं जगते वक्त नहीं आते हैं आप जब जग रहे हो जब भी सपना आता है आपको मेरे को पानी पीना ये सपना ही आपको कब तक जब तक आप जागृत नहीं आते हो जीवन में जागृति ही सपनों से मुक्ति है लिखो जीवन में जागृति हो जाए जीवन में जागृति ही स्वप्न से मुक्ति है जीवन में जागृति ही स्वप्न से मुक्ति है ये बात समझ में आया जीवन में जागृति होगी तो आंख खोल के भी सपना नहीं देख रहे हो और नहीं जीवन में जागृति नहीं है तो आंख बंद है शरीर सोया तो भी आप सपना देख रहे हो वो सपना ही है वो हकीकत में बदलने वाला नहीं और शरीर से भी आंख खुली हुई है और आप बात भी कर रहे हो लेकिन जो भी आप बातें कर रहे हो जो भी आपका सपना है वो हकीकत में कभी बदलने वाले नहीं हैं तो बड़ा सपना देखना है या छोटा सपना देखना है या छोटे बड़े से मुक्त होके सपने को ख़त्म करना हकीकत देखना है क्या करना है और आप तो पिछली बार ताली बजा रहे थे एक आद्मी, एक आदमी आदमी बोला बड़ा सपना देखो तो आप सबने ताली बजाए वाह क्या बात की अरे हकीकत को देखो भाई हमको ठीक से पता नहीं रहता कोई कुछ भी बोलता हम ताली बजाते रहते हैं आदमी की सफलता सपने देखने से है आदमी की सफलता अस्तित्व में जो वास्तविकता है उसको देखने से देखो सबको ज्ञान आ गया, गया।, देखो कितना आसान हो गया। की है आपके अंदर सबके अंदर सपना देखने की ताकत है, है। कल्पनाशीलता क्या है सपना देखने की ताकत जिससे जिसका आप क्या काम कर सकते तो हो दो तरह काम कर सकते हो आप उस ताकत को सपने देखने में लगा दो स्वप्न का मतलब है हकीकत में घटित ना होने वाली कल्पनाएं, है ना और आप उस ताकत को लगाओ हकीकत को देखो अस्तित्व एक हकीकत है मानव एक हकीकत है प्रकृति एक हकीकत है तो हम सब कल्पनाओं में मत खो कल्पनाओं में सुख को नहीं पाना है बल्कि हकीकत में देखना है सच्चाई को देखेंगे तो छोटे सपने और बड़े सपने से मुक्त हो वास्तवता को देखो यथार्थता को देखो सत्यता को देखने की बात है कितना धोखा खाये महाराज खाए हो नहीं खाए ये सब बातें सुन के बच्चों को बड़े सपने दिखाओ रही है ना और बहुत बढ़िया मोटिवेशनल टॉक हो रही है ये सब फ्रॉड गिरी है पता ही नहीं उनको बेचारे को गलती उनकी नहीं है उनको ही नहीं पता है क्या कह रहे हैं वो ये बात समझ में आ रही है? हकीकत को देखना कुल मिलाकर इन कल्पनाओं का सदुपयोग है ठीक गलती और अपराध के बारे में तो काफी बात हो गई स्वप्न क्यों आता है अरे जीवन में क्रिया है है ना वो कल्पनाशीलता जीवन में है ही उस स्वप्ने को हकीकत में लगाना है ठीक है ये बात ये हो गया पूरा डिस दैट क्रिमिनल शुड बी सिंपथाइज मार डालो आप तो क्या दिक्कत है प्रोजेश पटेल आप मार देना ये आपको फाड़ दिया प्रश्न गलती को गलती से नहीं सुधारना है तो मार डालो ये भी फाड़ देते हैं ए? कुछ लोगों ने गलत करने में ही आनंद आता है आपके बारे में लिखा है कितने लोगों को गलती करने में मजा आता है या प्रोजेश भाई ने अपने बारे में लिखा है ऐसा है नहीं है ना ऐसा है नहीं कि गलती करने में मजा आता है बल्कि जब भी आपको पता चलता है कि आपसे गलती होगी आपको अच्छा नहीं लगता है है ना तो ये समझ ये मानना कि गलती करने में लोगों को अच्छा लगता है ये बिल्कुल झूठ बात है मैं और शरीर में कॉन्शियसली अंतर कैसे देखें कॉन्शियसली का मतलब ये इतना है कि मैं मैं जीने, आशा में जीने आशा में में की आशा है शरीर में जीने की आशा नहीं है मैं मैं सुख की आशा है शरीर में सुख की आशा नहीं है मैं मैं संबंध की आशा है सुख की आशा संबंध की आशा शरीर में नहीं है मैं को न्याय धर्म सत्य चाहिए न्याय धर्म सत्य नाक को चाहिए आंख को चाहिए कान को नहीं चाहिए जीप को चाहिए इस प्रकार से कॉन्शियसली आप अपने और अपने शरीर के बीच में अंतर को देख सकते हैं ठीक है क्या समझदार व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में विपरीत विचारों के लोगों के साथ भी सुखी रहेगा हर आदमी अपने समाधान पूर्वक सुखी है और सुखी आदमी समझदार आदमी ऐसे उठपटांग काम क्यों करेगा हम क्या मानते हैं कि समझदार होने के बाद वही अलूफ रहने का हमारा मामला है कि हम रहे काम वही सब करेंगे हम और उसमें कैसे हम अपने आप को बचाकर रखेंगे कीचड़ में कमल खिलाकर रखेंगे ऐसा नहीं करें ऐसा नहीं करें यदि आप समझदार होते हैं आप सुखी होते हैं तो सुखपूर्वक जीने के डिजाइन पे काम करते हैं आप वो कचरा में थोड़ी पड़े रहते हैं आप है ना तो ये आपको समझ में आना चाहिए पीछे भी कुछ लिखा था मैंने फाड़ दिया कोई बात नहीं पलट के पढ़ाते हम्म यहां पर रहने वाले लोग भी तो सुख के लोभ में आए होंगे अब लोभ क्या चीज है यह समझ लो लोभ क्या चीज है लोभ का मतलब है कि जिससे सुख की प्राप्ति हो सकती है उसमें सुख को तलाशना लोभ है कि जिज्ञासा है जिसमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है, उसमें सुख को तलाशना लोभ है जैसे सुविधा में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है पैसे में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है तो पैसे और सुविधाओं में सुख को तलाशना इसको बोलते हैं लोभ समझना और सुखी होने की प्रेरणा होना ये इसको लोभ कहोगे है ना तो ये भी समझ में आ जाए हाँ लोग अगर सुविधा को सुख मान रहे हैं तो यहाँ पर जो सुविधाएं दिख रही हैं बढ़िया हवा है बढ़िया अमृत का बाग है गौशाला से दूध मिलेगा ऑर्गेनिक खाने को मिलेगा यदि उस प्रकार से लोग आएंगे जो भी होंगे सुविधा में सुख मान के आएंगे उनको तो सुख नहीं होगा उसको चलना आ गया दीदी अब कुछ पीटने से फायदा नहीं है चलना आ गया उसको चलेगी वो छोड़ दो उसको ]criptor? क्या हमें यह भ्रम हो सकता है कि एम में आकर हम वास्तविक सुख समझ में आ गया है, है ना यहाँ आके कोई भ्रम नहीं होता भ्रम तो आदमी को पैदा होने से हो ही जाता है तो भ्रम से जागृति की बात है यहां वहां से क्या होता है जब तक जागृति नहीं होती तब तक भ्रम बना ही रहता है यहाँ आके कोई भ्रमित हो गया ऐसा नहीं है वो भ्रमित है तो है जब कब तक रहेगा भ्रमित यहाँ आ जाओ उससे क्या होता है खाली उससे कुछ नहीं होता ना तो उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ों के साथ जैसे आप ही में से बहुत सारे लोग आए बहुत सारे लोग बहुत अच्छा मन लगा के सो सुन रहे हैं बहुत सारा अच्छा बहुत सारे लोग दो चार लोग अच्छे मन लगा के सो रहे हैं तो ठीक है क्या दिक्कत है एक हमारे मित्र हैं वो जब भी यहाँ आते आके सो जाते हैं एक बार हमने उनसे पूछा यार तुमको इतनी चीनी कैसे आती हैं बोले सर ये एकमात्र वो जगह है जहाँ पर आके लगता है कि दुनिया में कोई अच्छा हो सकता है तो पेंडिंग काम पहले निपटा लेते हैं बाद में समझ लेंगे तो उसमें भी बुराई नहीं समझने जाओगे तो सब जगह समाधान मिलेगा आपको ठीक है आज कोई भी सुखी तो नहीं आज कोई भी सुखी नहीं पर क्या अमीर व्यक्ति गरीब के कंपैरेटिवली ज्यादा सुखी होता है है ना आज कोई भी सुखी नहीं है तो तब तो आप सुखी हो ही नहीं सकते हैं अपने बारे में निर्णय करना ज्यादा ठीक है है ना कि हम सुखी हैं या नहीं ठीक तो ये बात समझ में आ जाए कि अमीर आदमी गरीब आदमी तुलना विधि से नहीं है कल भी कहा था गरीब की प्रेरणा कौन है अमीर और अमीर की प्रेरणा कौन है गरीब तो दोनों एक दूसरे से प्रेरित है तो यदि एक दुखी है तो दूसरा दुखी रहना ही है अमीर का मतलब क्या बताया था साधन संपन्न दुखी दरिद्र और गरीब का मतलब क्या बताया साधन विहीन दुखी दरिद्र ये बात समझ में आ गया चलिए ठीक हो गया ये बात क्या मैं एक विचारों और स्मृतियों की गठरी से ज्यादा कुछ नहीं ठीक बात जो मैं है वो कोई एक वस्तु भी है तो एक कोई आइडेंटिटी है और उसका कोई काम है ठीक है ना अभी हम देखेंगे तो उसमें आशा है विचार है इच्छा है जो कल कुछ कुछ, कुछ बातें हमने करी थी और उसमें उसका कोई स्वरूप भी है उसको आगे हम समझेंगे आगे चलिए यहां से अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी थोड़ी बात करते हैं एक लाइन समझ में आई आधार के आधार पर निर्वाह है आधार अधूरा तो निर्वाह अधूरा आधार पूरा तो निर्वाह भी पूरा पहचान कैसे हुई है संबंध की पहचान कैसे हुई जैसे अंकल जी कह रहे हैं कि हम अपने सभी नौकर को शिविर करा देंगे आपकी और उनकी पहचान का आधार पैसा है यदि पहचान का आधार पैसा है तो निर्वाह पैसे के अर्थ में ही होने वाला है हालांकि वो भी माना हुआ है हम भी माना हुए तो हम वो अपग्रेड कर सकते हैं अपग्रेड नहीं होगा पहचान तो निर्वाह वैसी बनी रहेगी जैसे यहाँ पर पति पत्नी आते हैं शिविर करते हैं साथ में भी करते हैं और उनको लगता है इस बार तो बहुत बढ़िया हो गया लेकिन जाके फिर लड़ाई हो जाती उनकी फिर वहाँ से फ़ोन करते हैं भैया या तो सात दिन चला था ठीक है अभी तो फिर ऐसे हो गया तो उसके मूल में क्या हुआ वो पहचान जो अपग्रेड होनी चाहिए थी वो अपग्रेड नहीं हुई तो जैसे एक संबंध है माता पिता बच्चे वो प्राकृतिक संबंध है उसमें अभी बच्चे को थोड़ी अपग्रेड करना है हमको इस जैसे ये बच्चा खेल रहा है ना तो माँ को अपग्रेड होना है अपने आप में कि मैं पहले एक माँ सिर्फ बच्चे बच्चे पैदा करने से मैं माँ बनी थी अब बच्चे पैदा करने से आप मां नहीं हैं है ना अब अब आप अपग्रेड होना होना मांगते हैं कि आप में मां बनने की योग्यता आई कि नहीं वो अभी क्या वैल्यूज़ हैं उनको हम समझेंगे यदि उन वैल्यूज़ के साथ हम खड़े होते हैं तो हम अपग्रेड हो गए तो बच्चा अपने आप ही अपग्रेड हो जाएगा ये तो प्राकृतिक संबंध हो गया ठीक है ना और बाकी जो संबंध हैं मित्र हैं भाई हैं गुरु हैं साथी हैं सहयोगी हैं जो भी संबंध हम बनाते हैं ये संबंध अब अपग्रेडेड वर्जन में अगर पति पत्नी है तो पहले हो सकता है कि हमने इसके आधार पर कोई शादी करी होगी लेकिन इसमें यह नहीं कि इसको अपग्रेड नहीं किया जा सकता इसको अपग्रेड किया जा सकता है ठीक है ये बात तो अब तक क्या आधार थे आधार क्या बने हैं इतने बने है। उसको अगर ठीक से देखें तो क्या चीज हो रही है गड़बड़ क्या होगी दो मानव में संबंध को किस आधार पर पहचान रहे हैं आवश्यकता को किस आधार पर पहचान रहे अगर देखेंगे तो एक इसमें मे भी है और एक इसमें मैं भी है और एक शरीर भी है और इसका भी एक शरीर है अभी तक अगर हम देखें तो भ्रमित परंपरा में हमने शरीर और शरीर के आधार पर संबंध को पहचाना है आधार अधूरा तो निर्वाह भी अधूरा मानव हम दो चीज़ों से मिलके बना बनाए हैं और एक मानव की जिंदगी का कोई पर्पज़ है वो हमको समझ में नहीं आया तो हर, हर मानव के साथ शरीर भी है उसकी भी कुछ डिमांड है तो शरीर और शरीर की आवश्यकताओं को लेकर हमारे बीच में संबंध का पहचानने का आधार बना क्योंकि मानव को कुल इतना ही हम पहचान पाए उसके आधार पर जो निर्वाह करने गए तो वो अधूरापन ही प्रकट हुआ जबकि संबंध को देखने गए तो टोटलिटी में है तो मैं और मैं के साथ संबंध होते हुए शरीर और शरीर के साथ के संबंध को पहचान रहे इसमें प्राइमरी क्या है मैं और मे के साथ संबंध अभी इसमें क्या हो गया था इसमें मे नाम का कोई चीज़ है क्या है ही नहीं हमारे को पता ही नहीं कि ऐसा कुछ होता है तो मैं को समाधान चाहिए और समाधान के साथ उसमें शरीर भी है तो उसको रोटी भी चाहिए समाधान पहले चाहिए रोटी भी चाहिए रोटी बार बार चाहिए समाधान एक बार चाहिए ये बातें हमको समझ में नहीं आई तो संबंध को ठीक ठीक तरीके से पहचान नहीं पा रहे हैं उसको अपग्रेड करने की जरूरत ये बात समझ में आ गई तो मानव और मानव के बीच में संबंध का आधार क्या हुआ तो आधार क्या बना मानव धन मानो बराबर मानव जाति तो जब भी संबंध का सही आधार बनेगा आधार यदि पूरा है तो निर्वाह अपने आप पूरा होगा अभी हमारे पास दिक्कत क्या है हम लोग स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं बोले तुम ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे हो हर आदमी दूसरे आदमी को बोल रहा है आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे हो व्यवहार ठीक नहीं कर रहे हो जबकि कारण क्या है पहचान ठीक नहीं हुई है तो व्यवहार ठीक हो गई नहीं पहचान ठीक नहीं हुई तो व्यवहार ठीक हो सकता है हमारा आग्रह नहीं है कि पहचान तो ठीक करो हर एक आदमी हर एक जगह पर मेरा व्यवहार ठीक नहीं है उसका व्यवहार ठीक नहीं है व्यवहार ठीक कैसे हो तो अभी ये रिलैक्स होने की बात है अभी हम निर्वाह पर जोर दे रहे हैं क्योंकि अधूरे आधार पर पूरे निर्वाह का जोर हमारे लिए दबाव है अभी ये समझ में आ जाए कि आधार को ठीक ठीक समझना है और समझ के आसानी से निर्वाह हो सकता है कितना बढ़िया हो गया कितना बढ़िया हो गया यह बात समझ में आया कोई बताए क्या समझ में आया हम्म कोई बताए भाई मैं आपको किस आधार पे पहचानता हूँ यदि मैंने आपकी गाड़ी देखे दाढ़ी देखे शरीर देखे बल देखे धन देखे रूप देख के पद देखे यदि आपके साथ संबंध बनाया ठीक है पहचाना यदि ये, ये ये पहचान आप, आप आपको आपके बारे में ये पूरी पहचान है कि आप इतने ही हो गया हाँ या ना ना अगर मैंने आपको ऐसे ही पहचाना हुआ है तो निर्वाह अपने आप वैसे ही होने वाला है घूम फिर के मैं आपकी गाड़ी के पास चला जाऊंगा घूम फिर के आपके दाढ़ी में कुछ खुचरू करूंगा घूम फिर के आपकी साड़ी मांगूंगा यही करूंगा ना तो अब आप बोलोगे नहीं तुम ठीक से व्यवहार करो तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है जबकि उसके मूल में कारण क्या है पहचान ही ठीक नहीं है।, है ना तो अभी तक हम जो मानव को ठीक से पहचान पाए क्या हाँ या ना नहीं भी? पहचान पाए साढ़े क्रिया में जीने वाले मानव को संबंध में जीने की कोई योग्यता है ही नहीं वो ए और बी का उदाहरण लिया था ना वो तो कंप्लेंट ही करेगा दूसरे के साथ भैया स्वभाव स्वभाव क्या हुआ स्वभाव जैसे हम एक दूसरे का स्वभाव देख के भी एक दूसरे को सिलेक्ट करते हैं या तो वो ये लाल में ही आएगा स्वभाव को जानते कहा है भैया आप बताओ आप तो अकेले आए बता भी सकते रिस्क भी नहीं है स्वभाव को कैसे जानते हैं हाँ मतलब उनकी वैल्यूज मेरी वैल्यूज क्या वैल्यूज यही सब वैल्यूज है शब्द है वैल्यू यहाँ पर हा मतलब खुद को जानना नोइंग योर सेल्फ बेटर हुआ माए वो ही अगर उनकी तो भी वो शब्द है भैया देखो उसमें क्या हुआ क्या बताओ वट इज द आउटपुट आ, खुद को पहचान मतलब अगर मैं भी खुद को पहचान रहा हूँ और आप भी खुद को पहचान रहे हैं बात है जी। खुद को पहचानना एक शब्द है खुद को पहचानने का रेफरेंस क्या है तो रेफरेंस यहाँ पे आ रहा है एक मिनट इसको पूरा कर लेते तो रेफरेंस कहा से आ रहा है अधूरे से आ रहा है साढ़े चार क्रिया से आ रहा है मानव के बारे में उतनी ही यार कुछ इमोशन होते है इतना इतना बट जोड़ रहे हैं हम बाकी अल्टीमेटली मानव क्या है उसका पर्पज ऑफ लाइफ क्या होता है हमको पता नहीं चला ना तो जब तक वो रेफरेंस पॉइंट पर्पज तक पहुंचता नहीं है सबके लिए हो रहा है ये बात जब तक रेफरेंस जो पर्पज तक पहुंचता नहीं है तब तक हम ठीक ठीक पहचानेंगे कैसे जब हम अपने को ठीक से नहीं पहचानेंगे तो आपको कैसे ठीक से पहचानेंगे जैसे आप यहाँ पर आए पहले दिन भी आए आज भी आए कल भी आएंगे तो पहले दिन भी आए तो आप पर्पज़ को नहीं जानते कि आपका पर्पज़ क्या है लेकिन हम उस पर्पज़ को जानते हैं ठीक हमारे लिए आपका संबंध की पहचान हो रही उस पर्पज़ में है न आपके लिए एक हमारे को आप अट्रैक्ट हम भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे आपको कुछ और कारणों से अच्छी चीज है कि मेरे उस लाइफ पार्टनर है जैसे मैं लेकिन वो हुआ इतना ही तो मानव चेतना में जब पहली बार आप अट्रैक्ट हुए तो आपको क्या चीज अट्रैक्शन बनेगी वो उसको देख लो आप पहली बार यह बनेगी इतने सारे लोग एक साथ कैसे रहते हैं यह पर्पज में आप चले गए थे नहीं ना एक इतना किचन कैसे होता है नहीं होगी हो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताएं शेयर करूँ तो मैं जब आया तो मैंने सब बाकी सब हमारे मैनेजमेंट मार्शल वाले आए थे सारे हमने, हमने, हमने हमारे ग्रुप वाले आए थे सारे तीस चालीस लोग हाँ। तो मैंने तो सब देखा सबने भी सब देखा हाँ। वो सब निकल गए पर मेरे अंदर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हाँ, कि ये जो दिख रहा है ये है इतना तो नहीं है ये काफी कुछ है इसके पीछे कोई गौशाला पता चल गया उ तो वैसे ही क्या हम लाइफ पार्टनर को चूज नहीं कर सकते क्या ऐसा अभी देखिए एक नहीं ठीक बात हाँ, अब नहीं है हाँ ठीक बात ठीक बात देखिए इसमें इतनी बात है कि हर मानव की कोई चाहत है है ना चाहत तो पहले सी थी आपने आप पैदा होने से दिन से ऐसे जीने की चाहत है यदि आपको ऐसे जीने को समझे नहीं और ऐसा जीता हुआ कोई आदमी मिला नहीं तो फिर वो चाहत के अनुसार तो कुछ चीजें हो ही नहीं रही है।, है ना ये तो आप अपन नेक्स्ट जनरेशन के लिए बात कर रहे हैं अभी जैसे अभी ये जो बच्चे पैदा हो रहे हैं इनकी नेचुरली चाहत ऐसी है और हम यदि ऐसे जीने का एक वातावरण बना लेते हैं शिक्षा बना लेते हैं व्यवस्था बनाते हैं तो इनका अट्रैक्शन जो हो रहा है वो जेन्यून अट्रैक्शन हो रहा है ये बात समझ में आ रही ये बात सबको समझ में आ रही आप सबको जो भी अट्रैक्शन हो रहा है वो किसी रेफरेंस है और कोई एक चाहत है लेकिन चाहत के अनुसार मॉडल नहीं है शिक्षा नहीं है तो अट्रैक्शन होते हुए भी वो एक्चुअली कहीं रॉन्ग जगह में जा रहा है कहाँ जाएगा वो वो बातें हैं यहीं से करेंगे लेकिन जाएगा इधर ही रास्ता ही नहीं है कोई रास्ता ही नहीं है तो यदि हमने बढ़िया से बढ़िया पार्टनर चुना ही होगा मना नहीं है आज भी बढ़िया होंगे लेकिन उसमें भी उनके लिए भी संकट है हमारे लिए भी संकट है क्या संकट है भाई कोई प्रपोजल ही नहीं है हमारे पास बियन्ड टू सी बियॉन्ड दिस लाइन हमारे पास कोई पर्पज़ ही नहीं है मतलब कोई प्रपोजल ही नहीं है तो उससे अधिक क्या देखेगा आदमी कि आदमी गलत है यह नहीं कि आप पूरा देखना नहीं चाहते थे पूरा पूरा क्या चीज है इसका कोई प्रपोजल भी तो चाहिए और प्रपोजल सिर्फ शब्द नहीं हो सकते जैसे जैसे अभी क्या है एक बहुत ही अच्छा प्रचलित वर्ड है नो यूर ठीक आजकल यह बहुत बिकता है भाई और यह अध्यात्म से आया हुआ है और अब विज्ञान ने भी पकड़ लिया और मार्केटिंग वालों ने पकड़ लिया अब बहुत बिकाऊ वर्ड है नो क्या होता है ये अपने आप में पूरी बात है या अधूरी बात है है ना आप कल्पनाशील हो आप जिससे आप हो जाते होते हो आपके सिंह निकल आते मैं आप, आप है मैं ना बहुत ही दयालु हूं और मेरे अंदर देखो इतना दयालु बना है ये बातें मैं कर दयालु के साथ अपने आपको बिठ बिठाओगे आपको लग जाएगा मैं दयालु ठीक और मैं बहुत स्वाभिमानी हूं क्योंकि देखो मैं स्वाभिमान से जीना चाहता हूं अभी क्या हो गया आपको पता नहीं चल रहा क्या हो रहा तो कोई भी चीज नोइंग जैसे नो द पेन नो द पेन मीन्स वॉट कहा देखेंगे उपयोगिता पूरे के साथ देखेंगे तो किसी भी पार्ट को ये बहुत अच्छे समझ लीजिए ये बहुत बढ़िया समझ लीजिए किसी भी पार्ट को होल के रेफरेंस में देखा जाता है अध्ययन जब करने जाते हैं तो पार्ट टू होल ये समझ में आता है इस पेन का उपयोगिता को बोर्ड के साथ और बोर्ड की उपयोगिता को मेरे साथ और मेरी उपयोगिता को आपके साथ और आप कुछ चाहते हो मैं कुछ चाहता हूँ है ना हम सबकी चाहत जो प्राकृतिक है और प्रकृति ने हमको क्यों पैदा किया और वहाँ तक ले जाके इस पेन की उपयोगिता को हम पहचान पाते हैं तो किसी भी पार्ट का जैसे एक छोटा उदाहरण कर लेते हैं छोटा सा उदाहरण कर लेते हैं तो सो सोच समझ में आएगा ये एक इंजन है है ना और ये फिट है कहीं पर और ये क्या है ये तो तुरंत समझ जाओगे आप क्या है ये गाड़ी ये इंजन का इस पही के साथ कोई संबंध है या नहीं है? है या नहीं है क्या संबंध है क्या संबंध है वो गाड़ी जो नाम है गाड़ी किस चीज का नाम है एक अरेंजमेंट, एक व्यवस्था है तो इंजन और पह के बीच में संबंध क्या है किसके अर्थ में संबंध है व्यवस्था के अर्थ में गाड़ी क्या चीज है इसमें गाड़ी क्या चीज होती है इसमें कार नाम की कोई चीज होती है ये पहिया होता है इंजन होता है टीन होता है ये गेट होता है खिड़की होती है सब निकाल के अलग अलग पटक सकते हैं अपन गाड़ी कहां के चली गई कार कहाँ है कहीं है इसमें से कार ये सब सामान मिलके क्या बना तो कार क्या चीज है एक अरेंजमेंट है अरेंजमेंट का मतलब एक व्यवस्था हो सकता है हमने बनाई अभी है ना एक प्राकृतिक व्यवस्था की हम बात करें दो मानव के बीच में संबंध क्या है एक प्राकृतिक व्यवस्था के तहत हम बात कर रहे हैं तो जब तक हमको व्यवस्था का स्पष्टता नहीं होगा तब तक तब तक हम ये इनके बीच में संबंध को पहचान सकते हैं हा या ना किडनी और हार्ट के बीच में कोई संबंध है कि नहीं क्या है उस संबंध का नाम एक व्यवस्था कौन सी व्यवस्था शरीर नाम की एक व्यवस्था ये बात समझ में आ रही है ये सबको समझ में आती है आदमी और आदमी के बीच में एक संबंध है है या नहीं क्या है उसका रेफरेंस समाज मानव और मानव के बीच में एक संबंध है है ना वो क्या क्या रेफरेंस बना उसके लिए एक व्यवस्था तो मानव और मानव के बीच में संबंध की यदि हम बात करेंगे आधार की हम बात कर रहे हैं तो आधार क्या है व्यवस्था उसका आधार है ये बात समझ में आ रही है? इसको बहुत अच्छे से बिठा लीजिए तो जो अभी आप कह रहे थे जितेश भाई कितना भी कोशिश कर लें जब तक हमको व्यवस्था की स्पष्टता नहीं होगी तो मानव और मानव के बीच में हम संबंध को ठीक ठीक पहचान पाएंगे क्या नहीं पहचान पाएंगे जैसे इंजन पड़ा रहे गाड़ी घर में और इधर पहिया पड़ा रहे आप खूब कोशिश करिए खूब कोशिश करिए आपको नहीं स्पष्ट है कि कहा फिट होते हैं वेयर दे गेट फिट इन और पहिये की उपयोगिता कहा पता चलती है गाड़ी में कार में इंजन की उपयोगिता कहा पता चलती है गाड़ी में अगर गाड़ी से हटा दो तो पहिया को क्या होगा बच्चे खेलेंगे पहिया को क्या करेंगे बच्चे खेलेंगे इंजन का क्या करेंगे भंगाल में देंगे अपन तो ये अपने को समझ में आना चाहिए मानव और मानव मिलके आपस में संबंध जो है मानव जाति के रूप में है उसका बेसिस क्या होगा आधार क्या है व्यवस्था तो क्या अभी तक हम संबंध को इस आधार पर पहचाने हैं व्यवस्था के बिना संबंध नहीं है व्यवस्था के लिए संबंध आप और हम लोग यू ही मिल गए हैं और बस यू ही दो दिल मिलते हैं और छा चलते हैं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ये सब मिलकर कोई एक व्यवस्था की बात हो रही है सब हाँ जी ये कौन सी व्यवस्था है ये कहा हाँ मतलब तो समझ में आ जाए की कोई भी चीज व्यवस्था के अंतर्गत समझ में आएगी ये तो ठीक हो गया क्या? इससे सहमति है क्या? तो क्या व्यवस्था है उसको बता देते है ना ये पहले ये सेट हो जाए ना कि व्यवस्था के अर्थ में संबंध है एक से अधिक मानव मिलकर एक परिवार बना एक से एक परिवार दूसरे परिवार के साथ मिलकर फिर से एक समाज बना और एक देश दूसरे देश के साथ मिलकर एक एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बना ये सब क्या है ये मानव मानव का संबंध पूरी मानव जाति के साथ होने का मतलब क्या है? आधार क्या है उसका व्यवस्था कौन सी व्यवस्था हाँ उसको कह रहे हैं जो भाई ने पूछा क्या व्यवस्था उसको हम लोग कहते हैं परिवार मूलक व्यवस्था कौन सी व्यवस्था अब यहां पर सारी वैल्यूज हमको समझ में आएगी द परपज ऑफ बींग टूगेदर इज टू परफॉर्म एज अज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड परिवार मूलक व्यवस्था नाव वहां पर वैल्यू समझ में आएगी जैसे मैंने बताया ना कि पहिया और इंजन पहिये की वैल्यू कहां समझ में आती है अगर किसी आदमी ने वो कार नाम की व्यवस्था देखी ही नहीं हो तो क्या हम पहिए की उपयोगिता को समझ सकते हैं नहीं समझ सकते हैं भैया है ना एक जैसे वही बात चल रही थी कि जब आप पार्टनर सिलेक्ट करते हैं, तो ये भी थॉट नहीं आता कि क्या ये मेरे परिवार में फिट होंगे कि नहीं होंगे तो क्या हम उसी चीज की बात करें कोई और चीज की बात करें भैया बिलकुल उसकी बात नहीं कर रहे हैं ओके हम लोग जब परिवार नाम के शब्द ले रहे हैं तो मैंने पहले ही कहा कि परिवार तो अब तक बने ही नहीं है क्योंकि पर्पज ऑफ बींग टूगेदर ने इस इज़ नॉट डिफाइंड इट इज़ एब्सोल्यूटली इंडिविजुअल आपके मन में है कि आपकी मम्मी दुखी नहीं रहना चाहिए आपकी होने वाली पत्नी के साथ तो आप उस एंगल से किसी को देख रहे हो आपके मन में है कि दोस्तों के बीच में जाकर मेरे को ऐसा ना देखना पड़े कि क्या ढूंढ के ले आए तो आप उस एंगल से देख रहे हो आपके मन में ये है कि कल को बच्चे पैदा होंगे तो उसको पढ़ाएगा कौन तो ट्यूशन के टीचर ने लगाना पड़े यही पढ़ा ले तो उस एंगल से देख रहे हो आपके अंदर यह हो सकता है कि यदि मेरे पास पैसे नहीं देंगे तो कम से कम कहीं से ला सके पिताजी से ला के दे, दे तो उस एंगल से देख रहे हो तो बोल तो रहे हो आप परिवार शब्द यहाँ पर भी परिवार लिखा है तो तुरंत ही हमको लगा कि वही कुछ बात हो रही है लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर परिवार का मतलब क्या है उसको भी हम आगे अच्छे से समझते हैं पहले इतना हमको क्लियर हो जाए कि व्यवस्था के एंगल से ही व्यवस्था ही एकमात्र आधार है जिसमें संबंध की पहचान हो सकती है जिस संबंध की हम निरंतरता की बात कर रहे हैं उसके पीछे कोई पीछे का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया ना बिल्कुल समझ में आ गया और जिसे उपयोगिता, तो उपयोगिता तो व्यवस्था में उपयोगिता है पहिए की उपयोगिता कहाँ पर है कार नाम की एक व्यवस्था में उसकी उपयोगिता कार से हटा दो तो क्या उपयोगिता उसकी गमला बना देते आप अब वो गमले के रूप में उपयोगी हो गया ठीक है ना तो मानव के साथ तो ऐसा नहीं है तो मानव मानव के बीच में देखेंगे तो परिवार नाम की कोई चीज को हम देख रहे हैं कि इस परिवार नाम में ही मानव में कोई संबंध की पहचान है और वो व्यवस्था के अर्थ में हम्म माइक माइक माइक हेलो जी तो तो दो, मा, दो मानव वगैरह एक एक साथ रह रहे हैं बेसिकली तो है। तो तो है, uh, तो है तो दोनों सिस्टम को है। साथ होने का परपज आइडेंटिफाई नहीं होगा तो वैल्यू में हम कैसे सामान हो पाएंगे अगर जैसे आपने एक एक वैल्यू वैल्यू सिस्टम सिस्टम है है कि सच सच सच सच बोलना बोलना उसको एक, आ, बोलना च, आ, उसका है या तो उसका एक का है। तो का पार्ट देखो ना इसको समझो सच किसको सच मानेंगे तो सच के लिए फिर स लाना पड़ेगा ना ओहो बिना रेफरेंस के सच होगा क्या आप जो कुछ भी बोलोगे वो किसी कोई धरातल उसके पीछे चाहिए कि नहीं चाहिए कि धरातल विहीन बात होगी तो धरातल क्या होना चाहिए ठीक दो आदमी के साथ होने का पर्पस क्या जैसे आप दोनों की शादी हुई है ना हाँ, तो दोनों सोच के हम दोनों साथ खुश रह सके एक दूसरे को पूरा कर सके कहीं ना कही। तो ये आपकी खुशी करने के लिए मनोरंजन का साधन है नहीं मनोरंजन का साधन नहीं है कहीं ना कहीं जैसे हमारी सोसाइटी का भी एक नॉम है अगर हम दोनों का साथ रहने का ये है की अगर आ, वैसे अगर सभी लोग कर रहे हैं अपने अपने मन में है न ये खाली एक एक है अब अपने अपने मन में में भी करते रहिए बायोलॉजिकल टर्म्स देखा जाए तो हर ह्यूमन को आगे बढ़ाने के लिए आपको कहीं ना कहीं वो तो कोई और... उसने तो आपको बोला नहीं रिक्वेस्ट किया नहीं आपको कि एक बच्चा पैदा करके दो हमको नहीं पर उसका अगर, तो कोई अगर, लेटर नहीं आपके पास नहीं लेटर नहीं आया अगर, अगर तो अगर ऐसा नहीं अगर मैरिज एक तरह तरीके से उसका एक सेटअप है माइक माइक माइक मैरिज उस चीज को करने का एक सेटअप है कि एक फॉर्मल तरीके से आप उस चीज को आगे तो आप साथ लियो कि बच्चे पैदा करना और मान लीजिए ऐसा ही है और कोई इसमें नहीं कर पा रहा है तो उसकी जिंदगी फेल हो गई हाँ तो होती है ना लेते हैं कर ली तो भी फेल हो गई काम निपट गया ना बच्चे पैदा करने के लिए आप साथ थे दो स्थिति बनी या तो आप बच्चे पैदा नहीं कर पाए तो जिंदगी फेल हो गई और बच्चे पैदा हो गए तो जिंदगी फिर फेल हो गई काम खत्म हो गया अब अब आगे और लेके जाना आगे कहाँ लेके जाना और पैदा करना नहीं मतलब की उसको बड़ा भी तो करना है ना आपको क्या बड़ा करना है बच्चे को मतलब अब बच्चे को बड़ा करना है देखो ये जगह पहुंचे बच्चे को बड़ा करना है चलो हम कर देंगे आप तो छुट्टी करो तो उसे कोई बच्चे को बड़ा करना फिर वो क्या करेगा तो उसकी भी शादी करेंगे वो बच्चा पैदा करेगा तो घूम के वही पहुंच गए मोहन जोतड़े की सब क्या हो एक तो यु, वहाँ तो इस क्या देख रहे हैं बाथरूम कैसे बनाते है नाली कहाँ बनाते हमारा इससे अधिक भी देखेंगे ना देखेंगे तो ये एक एक इंडिविजुअल केस आप सभी में देखेंगे ऐसे ही भाई ठीक ही कर रहे अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज़ की हम बातें जरूर कर रहे हैं बट वैल्यूज आर नॉट आइडेंटिफाइड क्योंकि वो वैल्यूज कहाँ पर आइडेंटिफाई होती है व्यवस्था में यदि शरीर मूलक परिवार हैं और शरीरों को जिंदा रखना ही यदि कोई चीज की हम बात कर रहे हैं तो उसमें तो वैल्यू शरीर मूलक निकलेंगे वो वैल्यू नहीं है वही तो डी वैल्यू है आप इनको बच्चे पैदा करने के लिए या बच्चे पालने के लिए या ये आपको बच्चे पैदा करने के लिए बच्चे पालने के लिए उनको कमाने के लिए यदि आपका वैल्यू करेंगे हमारे में आतृप्ति इतना ही है कि या तुम हमारा डी वैल्यू कर रहे हो ये राइट वैल्यूशन नहीं है ये रॉन्ग वैल्यूशन है इसी से लड़ाई हो रही घर में तो मान लेते हैं कि आपने जो वैल्यूज मानी और उसमें आप संतुष्ट हो जाते तब तो ठीक था तो ये जो भ्रमित आधार पर जो भी हमने वैल्यूज को आइडेंटिफाई किया हुआ है उसमें हम संतुष्ट नहीं हुए हैं तभी तो बैठ के के तो हाँ हाँ हाँ, जिनको पता, जिन पता चल गया था तो वो भी तो परिवार में ही रह रहे हैं बस उनका वो अलग हो जाता नजरिया अलग हो जाता है और अरे करने की प्रकृति अलग हो जाती है पर कर तो वो भी वही रहे हाँ दीदी हम वैल्यू बोल रहे है उसमें एक वेल्यू वाला और एक बिना वैल्यू वाले दोनों एक जैसे काम करे तो वैल्यू क्या मतलब निकला हाँ, मैं तो सहमत तो। आपकी बात से तो इसका मतलब वैल्यू ठीक से पकड़ में नहीं आई जैसे कि यहाँ पे जो जैसे हमारे कुछ लोगों से बात हुई तो वो लोग भी परिवार के साथ ही रह रहे, और वो रह रहे कि ताकि उनके बच्चे का आचरण और जो भी चीजें है वो अच्छी हो और उन, उन, उनकी जीवन की व्यवस्था अलग हो जो है तो कहीं ना कहीं वो परिवार और समाज और उसके लिए कार्य कर रहे हैं वो हम लोग भी कर रहे हैं बस हमारे सोचने की क्षमता अलग अलग है वही क्षमता अलग अलग है मतलब अलग कंटेंट अलग अलग है तो नहीं है ना तो हाँ, सब कर ही नहीं देखो दीदी माइक में बात करो एक तो ये कंटेंट अलग होगा तो वैल्यू अलग होगा की नहीं होगा हाँ यहाँ तो जिस प्रकार की वैल्यू जिस प्रकार के कंटेंट से अभी आ रहे हैं उसमें क्या हम संतुष्ट हो पाए नहीं नहीं अब आपने को क्या सोचना है उससे अपग्रेड वर्जन सोचना है गलत गलत करार देने का कार्यक्रम नहीं है जी। तो सही तरफ जाने की बात है तो सही तरफ जाने की बात करेंगे तो ये छोटा सा निवेदन कर रहे हैं कि मानव मानव वा मिलकर एक जो संबंध बनता है उसका आधार व्यवस्था है और व्यवस्था क्या है वह एक परिवार मूलक व्यवस्था है अभी हम सब लोग अव्यवस्था में जिरे हैं या व्यवस्था में जिरे हैं इसीलिए वैल्यूज को ठीक से अनुभव नहीं कर पा रहे हैं वेल्यूस पे जी नहीं पा रहे हैं, वैल्यूएशन ठीक से नहीं हो पा रहा है इसी का नाम शिकायतें हो रही है ये बात समझ में आ गई तो आगे बढ़े अब तो अब आदमी आदमी साथ क्यों है उस पर हम बात करना चाहते हैं आदमी आदमी के साथ क्यों उस पर बात करना चाहते हैं। है ना? मानव मानव के साथ क्या करें भैया हाँ जी बताइए मैं ऐसा मानता था कि आदमी औरत मतलब पुरुष और स्त्री आ, अपने आप में अधूरे हैं तो कहाँ अधूरे हैं शरीर में कि दो, दोनों में आ, शरीर में शायद नहीं लेकिन मैं में अधूरे हैं तो मतलब ऐसे सोचा करता था कि दोनों को अभी तो छोड़ दिया जाए कि शादियां सक्सेसफुल हो रही हैं या अनसक्सेसफुल हो रही है एक लिंग्विशन देखो हाँ समझ गया मैं एक छोटा सी बात है एक मान्यता है कि मैथमेटिक्स कहता है कि दो अधूरे मिलेंगे तो एक पूरा हो जाता है ये ये इक्वेशन कहां पे लागू होती है मैथमेटिक्स में जिंदगी में लाओ कि दो भ्रमित मानो तो कितना होगा मान लो ये मैथमेटिकॉइंट फाइव पॉइंट फाइव ही है तो ये कितने हो जाएंगे पॉइंट फाइव रहेंगे पूरा मोहल्ला हंसेगा तो लेस देन है ना लेस देन का निशान कैसा होता है ऐसे ही आज किधर <laughs> हाँ। क्योंकि एक और एक और नहीं नहीं होता, वो तो हाँ। तो इस प्रकार से तो ये नहीं चलती अगर दो सच में स्त्री पुरुष अधूरे हैं तो वो परिवार में मिलकर क्या वो पूरे हो जाएंगे पूरे हाँ। नहीं हो पाएंगे तो प्रकृति में इंसान का जो मानव का जो एग्जिस्टेंस है उसमें ऐसा कोई हम व्यवस्था नहीं निकाल सकते कि दोनों मिलके पूरे होते हैं कभी ना उसमें से कम से कम कोई एक पूरा होना जरूरी है। ये बात ठीक से सबको समझ में आई आदमी और औरत मिलके प्रकृति को पूरा करते हैं ये मेरा सवाल है ये सही है ये नहीं सही है प्रकृति में जो आचरण है प्रकृति में आदमी और और औरत दो नाम की चीज बन गए वो शरीर में है कि मे में है मानव को आप शरीर मूलक देख रहे हो हम जीवन मूलक देखने की बात कर रहे हैं, है ना तो शरीर में स्त्री पुरुष के दो स्वरूप होते हैं वो काय के लिए और शरीर पैदा करना उसके लिए खाली बाकी दो मानव फिर भी हैं, भाई भाई हैं कि नहीं दो स्त्री दो संबंध होता है, नहीं होता है। तो हमको संबंध को खाली स्त्री पुरुष में देखेंगे या थोड़ा अपग्रेड करे उसको मानव के साथ तो अपग्रेड करो भाई मानव मानव के साथ संबंध को देखने की बात करे इतना तो करना चाहते है ठीक है ना ये बात भजा दो भजा दो बना रहे और ये भी समझ में आ जाए कि ये अधूरेपन के साथ हम पूरे नहीं हो सकते हैं शिक्षा और परंपरा शिक्षा और परंपरा हमारे को पूरा कर सकती है ठीक है तो कम से कम इस इस परिवार में कौन सा कौन सा परिवार सफल होने वाला है चाहे एक आदमी का दस आदमी हो या दो आदमी हो कम से कम उसमें से एक आदमी यदि समझदार हो तो बाकी के सबके लिए समझदार होने का अवसर आता परिवार क्यों नहीं बन पाए परिवार इसलिए नहीं, नहीं बन पाए कि दोनों अधूरे चार हुए तो चार अधूरे दस दस अधूरे ऐसे अधूरों का जब समूह हो गया तो वो वो परिवार नहीं एक प्रकार की हर्ड है वो एक छत के नीचे हम रह रहे हैं एक साथ रहना हमको अभी नहीं आया तब क्या निकल के आ गया कि परिवार का जो ऑब्जेक्टिव क्या हुआ परिवार में कुछ वैल्यूज हैं परिवार में कोई संबंध है उनको हम ठीक ठीक समझ लेते हैं समझ लें आगे बढ़ाए तो परिवार में पर्पज क्या है वॉट इज द पर्पज ऑफ फैमिली तो पर्पज देखेंगे तो टू लीव इन ऑर्डर एक ऑर्डर को बनाने के लिए ये पर्पज है तो एक व्यवस्था में जीना संबंध मनोरंजन की चीज़ नहीं है संबंध रुचियों की चीज़ नहीं है संबंध बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है संबंध रूप, रू बल, पैसा धन के लिए नहीं है मानव और मानव जाति क्या कह रहे हैं तो संबंध कहाँ है मानव से मानव का तो पूरी मानव जाति का है तो यदि हम संबंध पूर्वक जीते हैं तो पूरी मानव जाति में एक जीने का एक व्यवस्था खड़ा हो हम ऑर्गेनाइज हो सके उसका ऑब्जेक्टिव के साथ ये सब संबंध की बात हो रही ये बात समझ मारी तो पहला मुद्दा निकला परपस क्या है परपस यह है कि टू तो फुलफिल द पर्पस यह मतलब तो क्या बना टू तो लिव इन ऑर्डर इसको हम बोले व्यवस्था के अर्थ में संबंध है इसमें लक्ष्य क्या है बालक जैसे आपके घर में पैदा हुआ क्या लक्ष्य है प्राकृतिक रूप से क्या लक्ष्य है प्राकृतिक रूप से क्या लक्ष्य लेके पैदा हुआ खा पी के मोटा होके सा बनने के लिए पैदा हुआ नहीं तो क्या के लिए पैदा हुआ उसकी समाज समाज पूरी हो तो पर्पस है टू तो लिव इन ऑर्डर फ्रॉम वन मैन टू तो द ह्यूमैनिटी पूरा वन टू तो ऑल वन टू तो वन नहीं वन टू तो ऑल के साथ हम ऑर्डर में व्यवस्था में जी पाएँ इस पर इस, इस प्रयोजन के साथ संबंध है दूसरा लक्ष्य क्या है ये जो बालक है जो भी लोग हमारे घर में हैं जिनकी समझ अभी पूरी नहीं है जिनकी समझ अभी पूरी नहीं है तो क्या लक्ष्य बना समझ पूरी हो विचार उनका तैयार हो विचार की पूर्णता हो और विचार पूरा होगा तो क्या होगा विचार पूरा होगा तो आचरण अधूरा रहेगा या पूरा रहेगा पूरा रहेगा तो विचार की पूर्णता लक्ष्य है और आचरण की पूर्णता लक्ष्य है ये बात समझ में आई इसको कह रहे हैं संबंध का प्रयोजन और तीसरा मुद्दा बना परपज हो गया लक्ष्य हो गया और तीसरा मुद्दा बना विचार और पूर्णता और आचरण के साथ क्या होगा अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर सके अपनी मतलब परिवार की परिवार का मतलब जैसे एक दस लोगों का परिवार फिर सौ लोगों का परिवार फिर हजार लोगों का परिवार फिर पूरा देश एक परिवार फिर पूरी दुनिया एक परिवार तो एक परिवार से लाकर विश्व परिवार तक जिस भी परिवार की हम बात कर रहे हैं उस परिवार वो परिवार स्वयं अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर सके ये बात समझ में आई इसका नाम है समृद्धि तो परिवार का क्या आप बना कार्यक्रम पर्पज क्या है संबंध का पर्पज क्या है संबंध का प्रयोजन क्या है समझ में आया हाँ हम सब मिलकर एक बढ़िया ऑर्गेनाइज सिस्टम डेवलप कर सकें है ना परिवार में एक व्यवस्था हो दस लोगों का परिवार वो भी परिवार खानदानी परिवार जिसको हम कह रहे हैं और पता लगा कि एक पूरा गांव एक फिर से गांव एक परिवार बने और पूरा एक देश एक परिवार पूरी दुनिया एक परिवार तो हम एक ऑर्डरपूर्वक जीत सकें ये संबंध का पर्पज़ उसमें लक्ष्य क्या बना जैसे हमने देखा था उधर भी करना क्या है तो हमारी समझ पूरी हो और हमारे यहाँ जो भी लोग समझ में कम रह गए वो समझ पूरी हो और उनका आचरण भी पूर्ण हो तो समझ की पूर्णता और आचरण की पूर्णता ये संबंध का लक्ष्य है और तीसरा काम क्या बना आवश्यकता से अधिक जैसे सौ लोग हैं तो सौ लोग मिलकर आवश्यकता से अधिक उत्पादन करें समृद्धपूर्वक जिए हजार लोग का परिवार हो तो हजार लोग मिलकर भी जिए हाँ जी क्या कह रहे हैं भाई माइक बेटा माइक किसके पास है? अभी संग्रह को और बता देंगे आगे अभी इसको पहले आगे बढ़ा दें, जब ऐसे जीने जाते हैं तो कोई वैल्यूज की बात आती है ये समझ में आ गया तो लक्ष्य क्या है संबंध का लक्ष्य क्या है विचार की आपके घर में जो बच्चे पैदा हुए हैं वो के लिए पैदा हुए हैं पत्नी क्या चाहती है क्या चाहती है पति क्या, क्या चाहता है तो विचार की पूर्णता आचरण की पूर्णता ही कुल मिला के संबंध का प्रयोजन है ये समझ में आ गया अब <coughs> कुछ वैल्यूज की बात हम करते हैं यहां तक कोई दिक, दिक्कत है किसी को हाँ जी बोलिए माइक ऊपर है, है। संदीप भाई पीछे अपनी आवश्यकता से अधिक क्यों चाहिए हमें अपनी आवश्यकता से अधिक का मतलब भी होता है दीदी कि जो खा पी गए और जो बच गया वो अधिक वाला जो भाग है वो वो वापस व्यवस्था में रखता है सो लाइक सीड यू मीन लाइक सीड लाइक एनीथिंग जैसे हम लोग यहाँ पर जितना अपने घर बना के रहते हैं उससे अधिक हमारे पास था ये वाला घर तभी तो आप आ पाए तभी तो आपके साथ शिक्षा काम हुआ यदि okay. हमारे पास एग्जैक्टली हमारी जरूरत का होता है, तो आपके आने से तो हमारा चेहरा उतर जाता है <laughs> yeah, right. ना तो जैसे आपके घर में मैं आऊंगा तो आप मेरे को चाय पिलाओगे नहीं पिलाओगे आपके पास आपकी आवश्यकता का था तो कैसे पिलाते तो आपको उपवास होता उस दिन है ना तो शिक्षा और व्यवस्था के लिए हमको चाहिए होता है चलिए ये बात समझ में आ गई तो कुछ निश्चित संबंध है अब संबंध को हम और आगे समझते हैं इसको लिख लीजिए आगे बढ़ाते हैं इसको उसको हाँ जी सर ऐसा क्यों जरूरी है कि हमको परिवार के इसमें हाँ ये बहुत बढ़िया बात है हाँ। किसने कहा है? ये बहुत ही बढ़िया बात इससे अच्छा क्या पीछे अभी ये कई देशों में मुद्दा है ये एक भाई अपने अकेले की बात नहीं करे ये दुनिया को रिप्रेजेंट करे कई देशों में ये मुद्दा यह माना जाता है कि फैमिली इज क्रिएटेड बाय द मैन इट इज क्या बोलते हैं और काफी लंबी डिबेट है इसमें पूरी दुनिया में कि परिवार नेचुरल है कि अन्यचुरल नेचुरल है कि अन्यचुर आपको क्या लगता है कौन कितने लोग लगता है नेचुरल है अच्छा आप बताओ नेचुरल क्यों है आप बताओ अंकल जी टेंशन में मत बताओ कोई बात नहीं कोई दूसरा बता देगा क्यों लगता है आप बताओ शांता बोली ये नेचुरल है बताओ क्यों देखो वेस्ट में पूरे दुनिया के लोग मानते हैं कि परिवार इज क्रिएटेड बाय तर्क क्या उनके बोलते देखो चिड़िया कोई परिवार बनाती है अपना बच्चा पैदा करती है उसको दाना खिलाना सिखाती उड़ जाता है चला जाता, जाता कहीं जाके मर जाता, जाता है कोई झंझट नहीं ये चिड़िया कहीं मरती वो कहीं मरता है कोई फैमिली एनिमल में नहीं है क्या बोलते हैं एनिमल में कोई फैमिली नहीं होती है हाँ तो वो इसी को रेफरेंस मानते हैं और बोलते हैं कोई फैमिली आदमी में भी नहीं होती है तो इट इज़ क्रिएटेड बाय द इमेजिनेशन ओनली, और उस कारण डेंजर्ट में पड़ गए, हमारे को भी वैसे जें कई सारे हमारे यहाँ बैठे होंगे आधुनिक माता पिता वही सोचते हैं क्या करना है यार हाँ आधुनिक भ्रमित माता पिता वही सोचते हैं तो परिवार नेचुरल है कि अन तो लगता है नेचुरल कैसे हाँ जी आप अंकल जी कुछ करें ज़्यादा सुखमय है में? अरे फाइव स्टार रहना उससे ज्यादा सुखमय है नहीं।, पर वो नहीं अरे पेमेंट कोई और कर देगा नहीं। पेमेंट की चिंता नहीं करो हर तरह की जरूरत जरूरत पड़ती है ना परिवार सब मिलजुल के फाइव स्टार में सब तरह की जरूरत पूरी होती है दवाई भी मिल जाएगी डॉक्टर भी मिल जाएगा सब करेंगे वो लोग हाँ जी भैया हाँ जी बच्चा जन्म से डिपेंडेंट होता है हाँ जी और कोई कुछ हाँ भैया एक बच्चा जब पैदा होता है तो अधूरी समझ से पैदा होता है तो शायद जब सम परिवार होता है तो वो समझ उसकी पूरी कर देगा तो परिवार इसलिए जरूरी है ठीक बात वो तो जरूरी है वो तो समझ में आया आए इसलिए नेचुरल है हाँ इसलिए नेचुरल हाँ। तो इसलिए इसको आज कंक्लूड कर लेते हैं छोटी सी बात है ऐसा एक प्रश्न है कि मानव ने परिवार पैदा किया या परिवार में मानव पैदा होता है जब भी आप मानव केंद्रित बात करोगे अपने को सेंटर में ला के बात करो जब आप अपने अपने को सेंटर में लाओगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ पैदा हुए परिवार में आप आपके पैदा होने के पहले परिवार था या नहीं था तो कोई भी चीज़ आपके पैदा होने से पहले है, उसका मतलब वो क्या है नेचुरल है अब परिवार का मतलब क्या हुआ मैंने प, पहले भी कहा कि परिवार तो मानव में है तो दो मानव जब साथ हो गए किसी एक लक्ष्य में साथ हुए तो क्या हो गया वो परिवार हो गया हाँ वो उस पर आगे बात कर दे कल कल उस पर बात करेंगे तो दो मानव बाय चॉइस किसी लक्ष्य के लिए साथ हुए तो उसको क्या बोला परिवार हो गया इसमें एक बच्चा पैदा हो गया ये समझ में आया तो इसके पैदा होने के पहले परिवार था या नहीं था ये परिवार में पैदा हुआ अभी ये नाम कुछ भी दे दो एक इसमें से महिला एक पुरुष है नाम कुछ भी दे दो लिविंग इन रिलेशनशिप दे दो बेसिकली ये काम तो पति पत्नी का कर रहे है कि नहीं कर रहे तो पति पत्नी के रूप में ये साथ हुए किसी लक्ष्य के लिए तो ये बालक पैदा हुआ ये बात समझ में आया? अब दो चीज़ें हो सकती हैं दो अयोग्यता हो सकती है कि इसके पैदा होने के बाद इन लोगों में ये योग्यता नहीं रही कि वो इस परिवार को बचा के रख सकें परिवार को या तो बचा के रख नहीं पा रहे हैं है ना क्योंकि अपग्रेड होना मांगता था खाली बच्चा पैदा होने की थोड़ी परिवार है तो अपग्रेडेशन नहीं हुआ है तो फिर वो कहीं नहीं कहीं अटकने वाला है या तो फिर इसमें योग्यता नहीं हो पाई कि ये अपने परिवार को बचा के रख सके जब भी कोई बालक पैदा हुआ वो परिवार में होता है तो ये झंझट ही मिट गया अकेले रहने का कोई कार्यक्रम ही यदि आप अकेले पैदा हो जाते तब तो बात ही खत्म हो जाती आप अकेले पैदा ही हु� नहीं हुए तो क्या कर सकते इतना ही है कि साँस जीने की योग्यता नहीं आई तो लगा कि झंझट से मुक्ति करके अकेले चले जाएं, है ना ठीक तो बात है जानवर में ऐसा क्यों नहीं है? इनका प्रश्न है लॉजिक पूरा नहीं पड़ रहा है जानवर में कल्पनाशीलता नहीं है किसने पैदा किया उसको सदा सदा याद नहीं रखता है उसमें विचार का पक्ष इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होने से नहीं होता ऐसा नहीं करें बहुत आंशिक रूप से विचार काम करता है पूरे समय वो निरंतरता नहीं होती है तो परिवार तो मन में है ना परिवार कहां पे? है? समझ से परिवार है हमारा परिवार कहां रहता है कहां है हमारा परिवार कहां है हमारा परिवार दीदी आपका परिवार कहां है कहा है अपना परिवार? परिवार? परिवार, परिवार है ना हम स्वीकारे रहते हैं तो परिवार है और हम पैदा किसी के स्वीकारने के बाद ही हुए थे यदि वो नहीं स्वीकारते तो हम कैसे पैदा होते है ना तो स्वीकृतियों के साथ परिवार है किसके साथ परिवार है स्वीकृति में परिवार है नहीं तो कोई परिवार नाम की चीज़ नहीं होती फिजिकली देखोगे तो क्या परिवार है? फिजिकली देखेंगे तो एक से अधिक आदमी एक साथ रह रहे हैं फिजिकली इतना दिख रहा है? कैन यू सी एनी रिलेशनशिप बिटवीन दैम बाय आईज ओनली यू के नॉट सेंस है ना तो फिजिकली कोई रिलेशन दिखता नहीं है रिलेशन का तो आधार क्या है एक विचारपूर्वक है विचार में प्रयोजन है लक्ष्य है है ना कार्यक्रम है कोई मूल्य हैं, कोई वैल्यूज हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं ये बात समझ में आ रही है ये बार ठीक से समझ में आता है चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी अरे भाई तो, तो, तो मानव के पास जो कुछ भी है समझ पूर्वक है नहीं समझोगे तो आप, आप जानवर जैसे हो जाओ कोई बना करता है आपको लेकिन जानवर जैसी कोशिश करके भी आप जानवर जैसे नहीं हो सकते क्यों क्योंकि कोई बेसिक अंतर है आपके और जानवर में अभी देखो कैसा है जानवर चार विषय में जीता है हम सब भी चार विषय में जीते हैं क्या कभी हम संतुष्ट हो पाए उससे क्या कभी अपने आपको जानवर मानने को तैयार हो गए हम है ना भले हम जीते वैसे ही हों क्यों क्योंकि हमारे अंदर उससे एक्स्ट्रा कोई चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हमको बता रहे कि हम जानवर नहीं हैं हम जानवर नहीं है देखो एक और इंपॉर्टेंट बात है बहुत है या नहीं हाँ उनमें भी है अब देखिए जीवों में परिवार क्यों नहीं और मानव में क्यों परिवार हो सकता है अभी मानव में परिवार नहीं हुआ है अगर होगा तो क्यों होगा उसको बताते हैं आपको जीवों में संवेदनशीलता रहती है तो क्या जीव अपनी संवेदनशीलता को नियंत्रित कर पाते हैं? इसीलिए जीवों में कोई परिवार की बात नहीं होती संवेदनशीलता का नियंत्रण वहां पर नहीं है इसका क्या मतलब हुआ अगर कभी भी मानव होगा और मानव हो में भी संवेदनशीलता और उसका नियंत्रण नहीं होगा तो कोई परिवार बनेगा ही नहीं और संवेदनशीलता का नियंत्रण कहां से आता है समझदारी से क्या मतलब इसका जैसे जानवर होते हैं जहां उनको सुसु आया वहीं कर देते हैं या उसको रोक सकते हैं वो गोबर करना है तो क्या वो रोक पाते हैं तो जो भी शरीर में सेंसेशन से से खड़े होती है उस पर नियंत्रण करने का उनको कोई अधिकार है ही नहीं और मानव में क्या है मानव में क्या है संवेदनशीलताओं को नियंत्रण करने का अधिकार है या नहीं है हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ना इसी का मतलब है, है जी अरे कुछ समय के लिए बोल रहे हैं भाई ठीक बात है बचपन में नहीं होता है लेकिन मानव में समय जैसे आपको भूख लग रही है तो क्या उठ उठ के जाने लगे कि नहीं हम तो जा रहे हैं हम खाएंगे अब अरे आपको भूख लगे तो क्या आप उठ के जाने लगे आप देखते हो कि नहीं रुको जरा अभी बात चल रही है अभी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं आपको भूख लगते हुए भी आप भूख पर नियंत्रण अभी बना कर रखते हो आप आप शरीर से ऊपर हो या नहीं हो हो या नहीं हो तो परिवार कब बनेगा अभी हम क्या मानते हैं कि संवेदनशीलता से परिवार बनेगा संवेदनशीलता से परिवार नहीं बन सकता है संवेदनशीलता पे नियंत्रण से परिवार बनेगा और संवेदनशीलता पे नियंत्रण कहां से आएगा समझ से आएगा समझ मतलब लक्ष्य और प्रयोजन पूर्वक ही हम अगर जीते हैं तो परिवार बनेगा ये बात समझ में आ रही जिन भी परिवारों में लड़ाई है उसका मूल कारण देखोगे संवेदनशीलता के कारण लड़ाई हो रही है है ना एक आदमी जब ज्यादा संवेदनशील हो गया तो दूसरे के लिए वो संवेदनहीन जैसा लगता है ऐसे ही ना मेरे को चाहिए अभी चाहे तो अब क्या हो गया संवेदनहीन हो गया वो तो संवेदनशीलता का नियंत्रण जानवरों में संभव है क्या नहीं है इसीलिए जानवरों में परिवार होता ही नहीं है सर हम्म आपने बोला कि अपनी जरूरत से ज्यादा उत्पादन करना है कहाँ से बोले? इधर से हाँ इधर से तो वो क्यों करना चाहिए वो कहाँ है मतलब कहाँ से समझ में आता है वो ज्यादा का मतलब यही होता है कि मेरी जरूरत मतलब मेरे घर में 10 लोग हैं 10 हाँ। लोगों के लिए कितना कपड़ा चाहिए उसका आंकलन एक काम करते हैं ना इस प्रश्न को थोड़ी देर पोस्टपोन कर देते हैं अभी आगे हम उसको करेंगे करेंगे इसमें कोई कठिन बात नहीं है अभी हम रिलेशन को समझ रहे हैं पहले इसको ठीक से पकड़ लेते हैं फिर कर लेंगे इसको तो रिलेशनशिप का बेसिक आधार क्या हो गया दो तीन आधार हमने पकड़ लिए। एक तो क्या है उसका पर्पज क्या पर्पज है बताओ शांता? संबंध का पर्पज क्या है संबंध का पर्पज क्या है टू फॉर्म एन ऑर्डर ठीक है ना टू लिव इन हार्मोनी है ना एक ऑर्डर के लिए हमको संबंध है संबंध का पर्पज है और लक्ष्य क्या है उसमें विचार पूर्णता और आचरण पूर्णता और उसमें जीने का तरीका क्या होगा कोई वैल्यूज उसकी उसकी शुरुआत कहां से हो रही है संवेदनशीलता पर नियंत्रण से चलिए आगे आते हैं तो कई तरह के संबंध हैं कई तरह के से नाम हैं उन नाम को किसी किसी संबंध सम्मान के किसी किसी संबंध के नाम डालते हैं उसमें कोई वैल्यूज है अभी इसको हम ठीक से समझते हैं पहली एक वैल्यू समझने की कोशिश करते हैं उसका नाम है सम्मान ये सम्मान क्या है एक वैल्यू है। ये क्या है अपने में एक उपयोगिता है वैल्यू का मतलब क्या हुआ ये समझ में आता है आप सब सम्मान पूर्व जीना चाहते हैं या नहीं हा या ना सम्मान आपकी उपयोगिता है? है या नहीं जब तक आपको सम्मान समझ में नहीं आया तो इन चीज़ों से सम्मान अपन ने बनाने की कोशिश की खासकर रूप पद बल धन नाम भाषा ज्ञान आइटम नंबर तीन और चार से हमने क्या कोशिश की सम्मान को बनाने की कोशिश की उससे हमको लगा हमारा कोई वैल्यू है सम्मान पूर्वक हम सभी जीना चाहते हैं। ऐसा है या नहीं ठीक है ये बात क्या है सम्मान क्या उपयोगिता आपकी सम्मान क्या है कोई बताएगा सम्मान क्या है यदि रूप बल धन आपका सम्मान नहीं है तो सम्मान क्या है हाँ जी क्या मतलब उसका समझ ठीक चलिए सम्मान का मतलब होता है मूल्यांकन क्या है आप अपना मूल्यांकन करना चाहते हो कि मैं क्या हूं कितना हूं कैसा हूं चाहते है कि नहीं चाहते वेल्युएशन इवेल्युएशन है ना सम्मान का मतलब मूल्यांकन मूल्यांकन करने के लिए क्या चाहिए जैसे ये, ये पेन कितने इंच लंबा है तो नाप के बताओ तो क्या चाहिए आपको एक स्केल चाहिए क्या चाहिए स्केल तो मूल्यांकन के लिए क्या चाहिए एक स्केल यह समझ में आता है अभी भ्रमित स्थिति में क्या स्केल बनाया हमने ये एप्सोल्यूट है या रिलेटिव है रूप रिलेटिव है एक रूप से अधिक रूप हो सकता है एक पद से अधिक पद हो सकता है बल धन नाम भाषा ये सबसे अधिक हो सकता है इसीलिए इसमें कोई सम्मान हमको मिला क्या हम सम्मान की दौड़ में ही दौड़ते चले गए और ये सब ये सारा रिमोट कंट्रोल हमारा कहाँ चला गया बाहर चला गया दूसरे के हाथ में चला गया अब हमको पता नहीं चल रहा है कि हमारा हम खे क्या चीज़ है ना यदि आप कई बार मैं लोगों को बुलाता हूँ हमारे शिविर ज़्यादा लंबे चलते थे तो भाई आओ बताओ अपने बारे में बताओ क्या चीज़ हो खुद के बारे में बताओ क्या हो नाम मत बताना पद मत बताना बल मत बताना धन मत बताना तो बताओ बोलू फिर क्या बताना तो आप क्या हो बताओ यार नहीं बता सकते ना कुछ उपयोगिता कई तरह की उपयोगिता है अभी हम कई सारी वैल्यू समझेंगे 9, दो 18 वैल्यूज की हम बात करने वाले हैं कितनी वैल्यूज की अठारह तो अठारह मिलाकर हम वैल्यूएबल हैं तो पहली वैल्यू यही कि आप अपना मूल्यांकन करना चाहते हो कि मैं क्या हूं है ना तो कैसे करेंगे स्केल क्या स्केल है आपके पास आपके पास स्केल है रूप पद बल और धन और ये क्या चला गया रिलेटिव हर दिन स्केल बड़ा छोटा हो रहा है आप यहाँ पे बहुत धनवान हो लेकिन किसी के सामने बिल्कुल गरीब हो आप है ना और कोई जो आपके सामने धनवान है वो किसी और के सामने एकदम ही कुछ ही नहीं है टाटा के सामने कुछ नहीं हो और टाटा जो है वो पता लगा प्रधानमंत्री के सामने कुछ नहीं है, है कुछ और प्रधानमंत्री जो है वो जनता के सामने कुछ है अभी उठा उठाते जनता देखो है ना तो नहीं है तो जनता जनता प्रधानमंत्री के सामने क्या कुछ नहीं प्रधानमंत्री जनता के सामने क्या कुछ नहीं तुलनात्मक चल रहा है। ये सब कहाँ चले गए तो हम सब एक सम्मान की तलाश में तड़प रहे हैं परेशान हो रहे हैं बचपन से आप सम्मान पूर्वक जीना चाहते थे और एक यात्रा आपकी शुरू हुई थी सम्मानजनक जीने के लिए और सम्मान के लिए अपन ने पता नहीं क्या क्या कर दिया किया कि नहीं किया सारी लड़ाई के मूल में क्या है पैसे के कारण लड़ाई होती है सम्मान के कारण लड़ाई होती है लड़ाई कारण पैसा है या सम्मान का अभाव महाभारत हुआ उसका कारण क्या है जमीन प्रॉपर्टी विवाद है या एक आदमी ने एक आदमी का गलत मूल्यांकन कर लिया तो लड़ाई कारण क्या है पैसा है या सम्मान है अभी तक हमने अपने को गाड़ी से साड़ी से दाड़ी से पहचानने की कोशिश की उसी में दिक्कत हो गया तो रिलेशनशिप में हम कहीं खड़े ही नहीं हो पाए रिलेशनशिप में कहीं जीने जाते हैं तो वैल्यूज की बात आती है उसके लिए मूल्यांकन करना और स्केल चाहिए क्या स्केल हो सकता है अभी आपके सामने स्केल लिखेंगे थोड़ा कठिन है लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करिए क्या स्केल पहला स्केल है आ, जिसको हम कह रहे हैं कि कुछ मूल्य हैं, जैसे उसी में से एक मूल्य यह है कुल तीस तरह के मूल्य कुछ चरित्र की बात है और कोई नीति की बात मूल्य चरित्र और नीति के आधार पर यदि इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट मेरे को मिल जाए तो आई कैन इवोल्यूट माई सेल्फ कि मैं कहाँ तक पहुँचा और कहाँ पहुँचना अभी बाकी है तो मेरी अपनी सम्मान की यात्रा आगे बढ़े है ना आपकी सम्मान की यात्रा आगे नहीं बढ़ पा रही इसलिए आपको प्रमोशन चाहिए आपकी सम्मान की यात्रा आगे नहीं बढ़ पा रही इसलिए आपकी एक गाड़ी जो थी वो पुरानी होगी आपको नहीं लेना पड़ रही है अब जबकि गाड़ी अभी भी काम की है लेकिन आपकी गाड़ी खुद की ज़िंदगी रुकी हुई है इसलिए गाड़ी बदल रहे हैं अपन ये बात समझ में आती है ये बात ठीक समझ में आती है सम्मान की यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी तो गाड़ी काम की होते हुए भी अब बेकाम दिख रही है क्योंकि मूल्यांकन तो उससे ही था अब क्या करें आदमी बदलेगा बदलेगा तो साड़ी बदलेगा बदलेगा कपड़ा बदलेगा घर बदलेगा सब बदल रहा हो एक अच्छे बोले घर में रहता हुआ आदमी है ना फाइनेंस करा के कहीं जाके घर ले रहा है फिर वहाँ जा रह रहा है क्योंकि अब वहाँ रहना है क्योंकि अब गाड़ी आगे बढ़ानी है ना बचपन से हमने काम शुरू किया था सम्मान सम्मानपूर्वक जीने के लिए गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही क्योंकि उसका स्केल ही हमको नहीं मिला ठीक है तो 30 वैल्यूज की बात हो रही है पूरे उसमें कुछ वैल्यूज अभी हम पकड़ेंगे पकड़ के क्या करेंगे आप समझेंगे फिर अपने आप को देखेंगे कि मैं ऐसा हूं या नहीं हूं अगर नहीं हो तो वैसा हो जाने की बात ठीक है फिर इसकी बात हुई चरित्र तो अभी हम चरित्र की बात कर लेते हैं चरित्र के पुनः तीन भाग हैं एक भाग है स्वधन पूर्वक जीना एक भाग है स्व नारी और स्वपुरुष विधि से जीना और एक भाग है पारदर्शिता पूर्वक जीना इसको हम कह रहे हैं ये चरित्र का मुद्दा है ठीक है ये बात समझ में आई स्वधन स्व नारी स्वपुरुष और क्या लिखा है पारदर्शिता तो पहले इसको पकड़ लेते हैं इसको मिटा दें क्या है स्वधन स्वधन क्या है और परधन क्या है जी, माइक, माइक दीजिए भैया को जी अप, अपनी अपनी जो मेहनत बोलो या उससे जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना अपनी मेहनत से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना क्या मतलब जा... अपनी मेहनत का जो भी आ, जो श्रम बोल रहे थे हम जो कल उसी की बात है कि मैं श्रम पूर्वक मैं अपनी अपनी जो भी आ, उप, आ, जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करता हूँ तो स्वधन है तो मैं खेती, अगर मुझे खेती करना है या मुझे मेरा कोई भी जो उत्पादन की उत्पादन की एक्टिविटीज है उसमें भागीदार बन के अपने अपनी अपनी जो उत्पादन अपने ने जितना एडिशन किया है उसमें से अपनी पूर्ति हो जाए हाँ जो कल आपने जैसे बोला था कि भाई आम है आम को अगर कर पाओ तो जो डेल्टा है डेल्टा आप रख सकते हो उसकी बात है और उससे ज्यादा नहीं कर ठीक है। तो स्वधन को कैसे देखेंगे इसके पहले हमको समझना पड़ेगा धन क्या चीज है धन के साथ स्वधन क्या चीज है क्या है धन कोई बता सकता है धन क्या चीज है धन क्या चीज है लोग तो सरेंडर हो जाते हैं दो तो आप ही बोलते रहो क्या है आप तो सब आप वो बोलोगे जो हम कुछ भी बोलेंगे तो कुछ बोलोगे तो मान है ना मानोगे तो है नहीं तो धन क्या चीज है अगर मानव मानव के बारे में बात करें पूरी मानव जाति के बारे में बात करें तो धन क्या चीज है जिसका विलय हो क्या चीज है वो इतिहास ज्ञान अब ज्ञान बराबर धन क्या हो रहा है दीदी क्या है ज्ञान बराबर धन अब मैंने आपको ज्ञान दिया तो अब लाव धन हैं वो तो कहानी है ज्ञान बराबर धन छोड़ो धन क्या चीजें वो तो चरित्र में बात करेंगे धन क्या चीज है बहुत स्पेसिफिक बात करते हैं। है साधन क्या चीज से जरूरत पूर्ति होती है पैसे से पूर्ति होती है जो चीजें हमें लगती है हमें खरीदनी होती है तो धन लगेगा ना सर उसके लिए <laughs> जैसे हवा आपको सबसे ज्यादा आपको हवा लगती है वो, वो तो फ्री है अरे सुनो तो हवा आपको लगती है कौन पैसे मांगता आप है आपसे अभी धीरे धीरे पानी के लिए मांगने लगे अभी अभी मांगने लगे हाँ। खाने के लिए बहुत दिन से मांगने लगे थे तो आगे हो सकता है कि हवा के लिए भी मांगने लग जाएंगे लोग आगे, तो आगे आने वाले समय में आपके नाक के ऊपर एक मीटर लगेगा बच्चा पैदा होते थे आपको जैसे आधार कार्ड बनवाना है उसके बाद जाके उस पर एक मीटर फिट करवाना पड़ेगा और हर मंथली उसका बिल आएगा आपके पास अपने इतनी हवाली तो ये ये प्राकृतिक डिजाइन है या अप्राकृतिक डिजाइन है ना तो और और सोचो पैसा धन है या और कुछ धन है बताओ वो धन ही नहीं है इट इज द मीडियम ऑफ एक्शन इट इज नॉट धन कितना उठपटांग समझ के बैठे भाई क्या पढ़ाई की है भैया क्या पढ़ाई किए बताओ हाँ? भैया श्रम धन है क्या जो हम श्रम करके हाँ, अभी थोड़ा क्लोज है प्रकृति का मतलब ये नेचर धरती नेचर तो मानव के लिए क्या धन है धन बराबर धन बराबर कितनी छोटी सी बात समझ में नहीं अगर आ जाती तो धरती बर्बादी क्यों करते ठीक है ये बात अब एक प्रश्न है आपके लिए ये धरती एक आदमी की एक परिवार की या एक पूरी मानव जाति की धरती किसकी संपत्ति है तो धन जो है किसकी संपत्ति धन मानव जाति की संपत्ति है इसी को कह रहे हैं समाज की संपत्ति है। धन किसकी संपत्ति भैया मानव धीरे धीरे चांद पे भी पहुंचता जा रहा है तो फिर उसको भी धन है मानव <laughs> कहाँ से हाँ तो वो मानव का धन हो जाएगा क्या वही ना देखो चांद पे पहुंचता है इसीलिए कि उसको यहाँ का धन कम पड़ गया है ना और चांद पे पहुँच के सामान यहीं से ले जाना पड़ता है हवा पानी खाना पानी सब यहीं से ले आना पड़ता है तो चांद उसके लिए धन है क्या हाँ या ना हाँ या ना नहीं है वहाँ एक भी चीज काम की नहीं उसके अगर कहीं पे कुछ मिलता है पूरे है ना, ना तो अब कहीं पे कुछ मिलता है यहाँ जो मिला था वो कम पड़ गया तो वहाँ जो मिला उससे हम पूर्ति हो जाएगी तो मतलब उस धन में हम इसको कैलकुलेट करेंगे मतलब जो ने, नेचर एक तरह से हाँ सकते तो एक धरती पर आप रहते यदि इस धरती पर आपके पैदा होने की पहले धरती थी और वो आपको कम पड़ गई तो क्या अनेकों धरती आपको पूरा पड़ सकती है नहीं पढ़ने वाली है, तो इसका मतलब कहीं लोचा है है चलिए तो धन जो है, समाज की संपत्ति है आपके पास जो जो भी धन रखा हुआ किसकी संपत्ति है तो आइए लौट के उनको सबको जमा करवाना इधर लंच के बाद आइए भैया